पूर्णमादाय पूर्ण देवा वशिष्य ओम शांति शांति शांति श्रीमद गीता त्रयोदश अध्याय अट्ठाइसवें श्लोक तक तो विचार हो गया है सत्ताईस और अट्ठाईस दो श्लोकों में उस परमात्मा की चर्चा हुई अरे इस आत्मा की परमात्मा परम विशेषण है देहादि से परे है इसे परमात्मा देहादि से परे रहने के कारण परमात्मा कहा गया है वेदांत के द्वारा परमात्मा वेदांत के हिसाब से चलने वाली आत्मा ही है प्रकृति अंश से परे है इसलिए परम विशेषण लग गया परमात्मा परमात्मा ऐसा है परमा परमा परमा तो दो सौ लोगों में कहा था समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वरं विनत स्विनत संतम यपश्य तपस्थित देखने वाला वही व्यक्ति है वो परमात्मा सर्वत्र समान रूप से है सारे भूतों में विषमता नहीं है विषमता भूतों में है उस आत्मा में विषमता नहीं है समम पश्यन समम सर्वेशु भूतेशु सारे भूतों में समा, समान में तुल्य रूप से रहता है समान है छोटा बड़ापना नहीं समबस्थित्वर में अवस्थित है कि हादि में है प्रत्येक शरीरों में है कि समान रूप से है विषमता नहीं है विषमता शरीर में है नीन स्त्यात्मनात्मान तत्व अविनाश चंद्र कहा जो विनाशी है भूत उनमें अविनाशी तत्व को जो देखता है जो जानता है हम क्यों न जानता है दृश्य जानने अर्थ है वही जानता है बाकी वही नहीं जानता कह दिया सत्ताईसवें श्लोक में तो प्रश्न उठा सभी तो देखते ही हैं तो वही देखता है कर कैसे अरे तो देखो एक चंद्र देखने वाला वास्तविक दर्श देखने वाला वही होता है जो अनेक चंद्र देखते हैं तिमिर रोग लगने के कारण हाथ में चक्सी में रोग है तो एक को अनेक दिखता है तो वो देखने वाले नहीं है वास्तव में देखने वाले एक चंद्र देखने वाला होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक आत्मा दर्शन करने वाला ही वास्तव तो में जानने वाला वही है बाकी सब अज्ञानी है जो इनको अविद्या रूपी रोग लगा हुआ अज्ञानी पास जैसे रोग लगने से एक अनेक दिखता है इस प्रकार अविद्या रूपी रोग के कारण अनेक दिख रहा है ये कहा था अट्ठाईस का समम पश्चिमी सर्वत्र सम अवस्थित स्वरम महिन पान तथोजा पराम गति में कहा संपूर्ण भूत में समान रूप से देखता हुआ साधक परमात्मा सर्वत्र एक ही है विद्यवान से देखता समम पशा सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वर समान रूप से अवस्थित ईश्वर को देखता है विषमता नहीं दिखता एक ही आत्मा है दिखता है आत्मा तो तब अपने आप को अपने से हिंसा नहीं करेगा अगति को नहीं ले जाएगा दुर्गति को नहीं ले जाएगा अधोगति नहीं कराएगा तब उस आत्मा को जानता हो नहीं ततो याति पराम गति उसके पश्चात सब ऐसा ज्ञान की बात परम गति को हमारे मोक्ष प्राप्त करता है ये कहा था अब आगे उसी का और विस्तार करते हैं देखो तो जितने भी कर्मादि होते हैं प्रकृति के कारण से होते हैं और तो प्रकृति के कार्य ऐसा कर्म जो होते हैं आत्मा के नहीं आए जो ऐसा आत्मा को अकर्ता देखता है वास्तव तो में देखने वाला वही है यह प्चिति सपस्थिति यहाँ भी है ये कहना है इसके लिए टीका से देखना है श्लोकांतरम संकोत्तर संकोत अवतारित तो उत्तम अनुवादित कहा आगे श्लोक है श्लोक है उसका संका के उत्तर रूप से अवतरण देते हैं शंका उठाएंगे शंका के माध्यम से उत्तर के रूप में श्लोक आएगा अनुवाद करते कहा सर्व इत्यादि में कहा सर्वभूतस्तम ईशम समम पश्चिम न हीनस्थिति आत्मा आत्मा नित्यम पूर्व श्लोक में कहा था अट्ठाईसवें श्लोक में सर्वभूत में स्थित में स्थित आत्मा है ईश्वर है परमात्मा है समम पश्चिम समान रूप से देखता हुआ आत्मा सर्वत्र विभाजन एक ही आत्मा है दे, देखता हुआ माना ज्ञान प्राप्त तो करता हुआ नत्मा आत्मा का अपने से अपने हिंसा नहीं करता जब तक समभाव में नहीं पहुंचता तब तक अपने स्वयं से ही स्वम को हिंसा करता मैंने अधोगति को ले जाता है जन्म मरण के चक्कर में डालता है नस्थि आत्मात्मा अनुभिति उत्तम ये कहा तद अनुपन्न वो ठीक नहीं है ये शंका है सुगुण कर्म के लक्षण भेद भिन्नेशु आत्मशु यह तत्त अनुपन्न होना अपने में गुण कर्म को लेकर के भूत सारे बने हुए हैं तो आत्मा भेद है वहां जितने आत्मा जितने शरीर में आत्मा है अपने में गुण सुख दुखादी गुण कोई सुखी है कोई दुखी है अपन में कर्म दो को लेकर के भेद है आत्मा में कहा एक देख पाएगा आत्मा को प्रत्येक आत्मा को कोई सुख है कोई दुख है कोई सुख है तो कोई दुख है और कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कोई सात्विक कर्म वाला राजस कर्म बोला तामस कर्म वाला ऐसे आत्मा है सर्वत्र तो कैसे एक हो पाएगा यह शंका है ये शंका सर्वभूतस्थम इसम समम पश्चम नस्ती आत्मा आत्मानम ये उत्तम पूर्व स्वरूप में कहा था समम पश्य सर्वत्र समपस्थित में आत्मना नत्मनात्मान तथे तो आदि परमगत कहा हुआ है पुरुष लोग तद अनुपन्न ये कहा ठीक नहीं है पुरुष लोग जो कहा क्यों तो संका है क्यों तो सुगुण कर्म विलक्षण अपना अपना गुण और कर्म के विलक्षण था प्रत्येक आत्मा में गुण भिन्न भिन्न गुण है भिन्न भिन्न कर्म सुख दुखादि गुण भिन्न भिन्न है सभी सुखी नहीं सभी दुखी नहीं और कर्म विलक्षण है सबका अपर अपने गुण और कर्म के भेद भेद से विशिष्ट है चारे आत्मा भेदन विशिष्ट है सुख आत्मा सुख से आत्मा में यह ये तत्व शंका ये है इस प्रकार की शंका है पूर्वायन कहा ये सब ठीक नहीं है तो आत्मभेद है सुख कोई सुखी कोई दुखी कर्म भेद है यदि एक ही आत्मा तो एक ही प्रकार होना चाहिए भिन्न भिन्न है ये तद आशा क्या कहते हैं इस प्रकार शंका आने पर आगे श्लोक से उत्तर देते हैं उत्तर भगवान देते हैं ये कहना है ठीक में होंगे प्रतिदेहम धर्माधर्मादिमत्वना धर्मा आत्मनो भेदा भेदभानात्म न सम्मिलकर सुन सकते प्रत्येक शरीर में धर्माधर्मादिमान होने से कोई धर्मात्मा है कोई पापात्मा है आत्मा कोई पापी है कोई धर्मात्मा है ऐसे देखा जाता है प्रत्येक शरीर में देहम देहम प्रति प्रदेह प्रत्येक शरीर में धर्म धर्मादिमत्व ना धर्मधर्मवाद होने से कोई धर्म धर्म धर्मवान है कोई अधर्मवान है ऐसा होने से आत्मा ने भाना भेद के भान होता है वेद का ज्ञान होता है आत्मभेद सिद्ध हो रहा है क्यों कोई धर्मात्मा कोई पापात्मा है कोई सदाचारी कोई दुराचारी ऐसा देखा जाता है तो आत्मा वेद भान हो रहा है वेद सिद्ध होता है इसलिए न सम्यक दर्शनम समम पश्चिम सर्वत्र कहना ठीक नहीं है सम्यक दर्शन होना संभव नहीं इस संगत यही शंका है तक वो आशंका है पूर्व में जो कहा आशंका कर उत्तर देता है कहा हुआ है यही कहना है स्वगुण ही और कर्म भिन्न है धर्मात्मा पापात्मा धर्माधर्म के कारण ऐसा हो रखा है कर्म भिन्न है और गुण भी भिन्न है सबके आत्मा में कैसे स्वगुण ही सुख दुखादि भी अपने गुण सुख दुखादि भिन्न भिन्न गुण आत्मा में कोई सुखी है कोई दुखी है देखा जा रहा है कैसे एक आत्मा में सम कैसे समुदाय देखा जा रहा है स्वगुण तो ही बने अपने दुर्गुण है सुख दुखादि भी सुख दुखादि और कर्म स्वकर्म विष्ठ धर्माधर्मा के अपने कर्म जो धर्माधर्म नामक कर्म है कोई धर्म कोई पापात्मा किसी के पास धर्म है किसी के पास पाप है इत्यादि कर्म भिन्न है कोई मिश्रण वाला है सुख दुख आदि के दौरान आत्मभेद सिद्ध होता है और धर्मा धर्माधर्म के माध्यम से भी आत्मवेद सिद्ध हो रहा है कैसे एक आत्मा को देखे समम पश्चिम सर्वत्र कैसे कर सकता है ये संग्रह महिलात प्रत्येक आत्मा में विलक्षणता है एक ही नहीं महिलात प्रतिदे हम भेदे प्रत्येक शरीर में आत्मभेद दिखता है भिन्न भिन्न आत्मा दिखता क्यों गुण और कर्म को लेकर के सुख दुखादि गुण सभी आत्मा में एक ही गुण नहीं है भिन्न भिन्न गुण है भिन्न भिन्न कर्म है कोई धर्मात्मा कोई पापात्मा कोई धर्म आत्मा, कोई पाप आत्मा, कोई कर रहा है कोई पाप कर रहा है इत्यादि तद विशिष्टता धर्माधर्म और सुख दुखादि विशिष्ट जो आत्मा है भिन्न भिन्न शरीर में कई सुखी कहीं दुखी हाँ कई धर्मात्मा कई पापात्मा इस प्रकार से जो शरीर में पाया जा रहा प्रत्येक शरीर आत्मा में पाया जा रहा है तद विशेष धर्माधर्मादि विशिष्ट सुख दुखादि विशिष्ट है जो सुख दुखादि विशिष्ट आत्मा और धर्माधर्मादि विशिष्ट आत्मा भिन्न भिन्न है उनमें विशिष्ट है शुभ इन आत्माओं में कथम साम मेरा दर्शनम फिर कैसे समता देखा जा, देख, देखा जा सकता है ये समम पश्चिमी सर्वत्र कैसे बोला पूर्व श्लोक में ये संका है ये संका पूर्व मन में जिज्ञासा होगी कि किसी की तो परिहार कर मारे उत्तर देते हैं भगवान उत्तर देते हैं अरे बाबा जितने भी धर्मा धर्वादी है ना उसी के कारण सुख दुख होना है यह सब प्रकृति करती है धर्माद धर्वादि करने वाली प्रकृति है सुख दुखादि भोगने वाली भी प्रकृति है आत्मा रही है प्रकृति संबंध में सुख दुख होता है किसको होता है धर्माधर्म करने वाली प्रकृति है सुख दुख होने वाली प्रकृति है आत्मा नहीं यही कहना है आत्मा तो समान है एक ही है निर्लेप है वह सुख दुखाती है धर्माधर्मा से अतिरिक्त है यही कहना है इसलिए श्लोक है प्रकृत कर्माणी क्रियमाणा सर्वस तथा य पश्य तथात्मा अकर्ता सपश्य प्रकृत कर्मा क्रिय पश्यति तथात्मा अकर्ता प्रकृतिया प्रकृति से ही नान्य ना अन्य के द्वारा कर्मी होते सारे कर्म जो धर्मा धर्म जितने भी कर्म है जो भी होता हो प्रकृतिया एवं प्रकृति से ही होता है कर्माणी क्रियवाणा सर्व जितने भी कर्म किए जाते हैं प्रकृति के द्वारा ही होता है आत्मा के द्वारा नहीं होता कोई कर्म आत्मा निर्लेप है असंग है प्रकृतिया एवं कर्माणी क्रियमाणा सर्व सर्वे सर्व प्रकार ही लगा है पवल पार्थ अच्छा कारका सूत्र से लगा है बहुत प्रकार किसी भी प्रकार से यदि कर्म होता है तो प्रकृति के द्वारा ही होता है आत्मा से नहीं कोई भी कर्म चाहे पाप कर्म हो धर्म हो चाहे अधर्म हो चाहे मिश्रित हो जो भी तीन प्रकार के कर्म माने जाते हैं प्रकृति से ही होता है आत्मा से नहीं तथा आत्मानंभ अकर्ताम उस प्रकार आत्मा को जो अकर्ता समझता हो जो व्यक्ति यह पश्च्य जो देखता हो सारे कर्म प्रकृति में होता है जो जानता हो और आत्मा अकर्ता ही जानता हो या पश्च्य सपश्य वही देखने वाला वही जानने वाला है जानकार वही है आत्मा को अकर्ता समझता हो जो भी कर्म होते हैं सुख दुख आदि भोग होता है प्रकृति के में होता है प्रकृति से किया जाता है कर्म उसका दंड भी उसी को मिलता है मन में मिल रहा है आत्मा में नहीं यही जो समझता है वही समझदार है कहा यह पश्च्य सपस्थिति यहां भी आ गया पूर्व में यह पश्यति सपस्थित था वही यहां भी है जो ऐसा जानता है वही जानता है समझदार वही है बाकी बेसमझ है कहा भाष्य भगत में प्रकृतिया माने प्रकृति माने क्या ये तृतीयांत है प्रकृतिया प्रकृति माने क्या भगवतो माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति माने भगवान की जो माया है त्रिगुणात्मक है सतुगुण रजोगुण तमोगुण गुण स्वरूपा है दैवी ऐसा गुणवयी मम माया तुरत्या नव मध्याय बोल के आए थे मेरी माया है सप्तम अध्याय बोल के आए थे प्रकृति हमारी प्रकृति और भगवतो माया त्रिगुणात्मिका त्रिगुणात्मिका माया त्रिगुण स्वरूपा जो माया है वही प्रकृति शब्द का यही है यह इसलोक में जो प्रकृति आई प्रकृतिया तृतीयांत है प्रथमांत होगा प्रकृति तो प्रक। वही है क्यों श्वेता सुद्र बने सुगा मायाम तो प्रकृति में वित्तीय तो महेश्वर में आया है माया प्रकृति को समझो त्रिगुणात्मिका प्रकृति को माया समझो और माई होगा माया वाला होगा जो सृष्टि करते करता माया के द्वारा होता है महेश्वरम उसको महेश्वर समझो माया वाले को महेश्वर समझो प्रकृति को माया समझो ये कहा हुआ है माया हम तो प्रकृति में विद्या माया को प्रकृति जाने जगत के उपादान कार्ड जाने और माई हम तो महेश्वरम माया वाला कौन परफेसर को समझो ये कहा हुआ है माया नहीं त्रिगुणादमी का नहीं है प्रोफेसर और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही कर्म करने वाली होती है देखा जाता है हस्त आदि में कर्म होते हैं हाँ। चेतन में आश्रित होने पर जड़वे जड़ में क्रिया होती देखा है इसलिए सारे कर्म प्रकृति में होता है चेतन में क्रिया नहीं है किंतु चेतन में उसको आश्रित होना पड़ता है तभी कर्म होगा hmm. मृत शरीर में कर्म नहीं होता क्यों चेतन में आश्रित नहीं हो चेतन में आश्रित होने पर जड़वे क्रिया होती है आदि पर देखा गया जैसे गाड़ी आदि चलती है ड्राइवर में आश्रित होने पर चले नहीं अपने चलती गाड़ी चल क्रिया होनी है ड्राइवर में नहीं किसमें होनी क्रिया गाड़ी में होती है आ, देखा गया है यही है एक कहा प्रकृति माने भगवतो माया कहा प्रकृतिया पर तृतीयांत है प्रकृति माने भगवान की माया त्रिगुरा है क्यों माया माया तो प्रकृति में विद्या स्वरूप में माया को प्रकृति समझो कहा यह प्रकृति शब्द है वहां माया शब्द से कहा हुआ है इति मंत्र मंत्र का देम। यह है अन्य एवं लगने से, से, से, से अन्य के द्वारा क्रिया नहीं कर्म नहीं हो सकती किसके साथ प्रकृति सही होती है जितने भी कर्म होते हैं प्रकृति सही होते हैं तीन प्रकार के कर्म है शुक्ला कृष्ण शुक्ला शुक्ल करके मानते हैं योगी लोग धर्म पुण्य पाप पापकर्म विस्तृत कर्म तीन प्रकार के कर्म होते हैं यही होता है प्रकृति ही नान्यना एवकार लगने से अन्य से नहीं होता कर्म माने आत्मा से कर्म नहीं होने वाला प्रकृति at प्रकृतिया एवका होगा मूल में प्रकृति प्रकृतिया एवकार लगने से अन्य को नहीं ला सकते ना नान्यना कैसे प्रकृति है कहते हैं महदादिकारी कारण कार्यकारण आकार प्रकृत या जो महतत्व से लेकर के कार्य और कारण भाव में परिणत हुई प्रकृति है उसके द्वारा कर्म होता है ये अभी कार्य रूप में परिणत प्रकृति शरीर आदि इसमें कर्म होते हैं महदादि रूप से महतत्व अहंकार पंचतन मात्रा फिर थोड़ा बहुत आदि होकर के ऐसा होना है प्रकृति के द्वारा होगा सीधा सीधा प्रकृति से कर्म नहीं दिखता महदादी आकार से परिणत जो प्रकृति होगी उससे कर्म होता है मानी शरीर में महदारी आकार से परिणत होते शरीर बना हुआ है यह प्रकृति है यहां प्रकृति इस रूप में कर्म कर रही है कर्म ही कर्माणी कौन से कर्म करते बांग मन काय आरब्याणी तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं ना बा से बोलना और मन से सोचना और शरीर से करना ये तीन प्रकार के कर्म प्रकृति से ही होता है सीधा प्रकृति तो नहीं है प्रकृति का जो परिणाम है मौजादी रूप से परिणत होकर के शरीर आदि रूप में आई हुई प्रकृति के द्वारा कर्म होता है प्रकृति का ही शरीर उसी से कर्म होता है कहा कर्माणी मानी वाण मान काय आरभ्याणी जो तीन प्रकार के तीन प्रकार से आरंभ किया जाता है कर्म का वाणी से हो मन से हो शरीर से हो काय माने शरीर क्रियामाणा जो इनके द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है प्रकृति मान प्रकृति के परिणाम है उसी से कर्म होता है क्रियामाणा में निवर्तमानी नि जो सम्पन्न कर्म होना है कर्म को होना है इन्हीं के द्वारा होना जो भी कर्म होता है पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो विस्तृत हो कोई भी कर्म हो इन्हीं से एक, मन बाणी शरीर से होना है कर्म सर्वसा आया है माने सर्व प्रकार एक प्रकार अर्थ में सस् प्रत्य लगा हुआ है यह तद्धित में बहुल पार्थात सस्कार का सूत्र आता है सस् प्रत्य लगता है सर्वसा मैंने सर्व प्रकार एक हर प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म होगा वो कर्म प्रकृति से ही बना है प्रकृति के जो कार्य शरीर आदि है उसी से होना है यह पश्च्य जो ऐसा उपलब्ध है जो उपलब्ध करता है समझता है कि कर्म जितने भी होते, है, होते हैं प्रकृति सीधा सीधा है, से ही होते परिणत जो प्रकृति है शरीर भाव में उतरी हुई कर्म होता है ये समझता है तथा उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकृति से ही कर्म समझता है कर्ता प्रकृति को समझता है उसमें आत्मा को अकर्ता भी समझता है तथा आत्मा अनुमान क्षेत्र को जाने प्रकृति अंश जानने वाला जो क्षेत्र है आत्मा है उसको अकर्तारम अकर्ता समझता है यह पश्चति है अकर्तारम या पश्च्य अकर्ता जो समझता है उपलब्ध करता है सर्वोपाधि विवर जितम कोई उपाधि नहीं निरुपाधिक आत्मा अकर्ता है समझता है उपाधि विश्व काल में आत्मा भी कर्तित्व दिख रहा है निरुपाधिक आत्मा यह प्रकृति अंश उपाधि है उसके उसे ही कर्म देखना आत्मा में देखना आत्मा निरुपाधिक माना जाता है उस काल में अकर्ता मैंने सर्वोपाधि पर देता हूं कोई उपाधि नहीं निरुपाधिक आत्मा को यह सप अकर्ता समझता है उस काल में आत्मा को अकर्ता समझता है या यह में उपलब्धता कहा हुआ है उपलब्धि करता है आत्मा को अकर्ता रूप से उपलब्ध करता है प्रकृति को कर्तृत्व रूप से उपलब्ध करता है दोनों कहा सपरमार्थदर्शी तिप्रा वो जो परमार्थ दर्शी है वो वास्तविक दृष्टा है जो कर्म होते प्रकृति हम सब होते हैं आत्मा में नहीं होते ये जो ऐसे दोनों तत्वों को जो समझता है वास्तविक दृष्टा वही है समझदार वही है बाकी सब बेसमझ अज्ञानी है क्या कहा हुआ है क्योंकि निर्गण से अकर्तु निर्विशेष आकाश शिव भेदे प्रमाण अनुपत्ति पूर्वाजन शज्ञा के थे आत्मभेद है केवल सुखादि भेद है सुख दुखादि भेद है कोई सुखी है कोई दुखी है गर्माधर्म कर्म भेद है एक ही आत्मा हो तो एक ही होना चाहिए कि कई पर पा कोई पाप आत्मा दिखाई देता है कभी कोई कोई सुखी दिख रहा है कहीं दुखी दिख रहा है आत्मा आत्माभेद कहा था कहते हैं आत्मा निरूपा है ये कहते कैसे कहते आत्मा निर्गुण है गुण रहित थे आत्मा कोई गुण नहीं सुखादि गुण नहीं आत्मा में प्रकृति में गुण है मन में होता है सुख दुखादि कहा होता है मन में होता है मेरा मन दुखी है मेरा मन आज है मानिक किसमें सुखी सुख दुखा है में है यह सिद्ध होता है युक्ति से भी सिद्ध है श्रुति तो बोलता है निर्गुण केवल बल से बोलती है निष्क्रम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वधम इत्यादि है निर्गुण से अकर्तुर निर्विशेष आत्मा का विशेषण तो ऐसे लगते हैं कैसे निर्गुण है आत्मा गुण रहित है निर्गता गुण है इसमार गुण सारे निकल गए कोई गुण नहीं कहा उसको निर्गुण कहा जाता है आत्मा और अकर्तु कर्ता नहीं आत्मा अकर्ता है सष्टम तारी निर्विशेष विशेषता रहित है काला गोरा पना लंबा चौड़ा नहीं कोई शरीर शारीरिक धर्म नहीं सूक्ष्म शरीर के धर्म भी नहीं कोई धर्म बनाई है निर्धर्म के आत्मा तीन विशेषण लगा दिया निर्गुण है गुण रहित है आत्मा और अकर्ता है और निर्विशेष्य आकाश सेवा जैसे आकाश में भेद से तो कोई नहीं कर सकता वास्तविक भेद आत्मा में नहीं होता उपाधिकाल में उपाधि को लेकर भेद दिखता है कि दो वास्तविक भेद दिखता है ना आत्मा में उपाधि को लेकर क्या? जिस उपाधि में अभी अज्ञान अवस्था छिपता हुआ है तात्म्य करके बैठा है उसकी क्रिया को अपने में आरोप करके हो रहा है वास्तव में धर्माधरवादी आत्मा गुण नहीं ये कहा हर बनाए सुख आत्मा का कर्म है वो तो आकाश के समान है आकाश से जैसे आ, ए, निर्गुण है आत्मा अकर्ता है आत्मा निर्विशेष इसलिए आकाश के समान कहा आकाश सेवक भेदे प्रमाण अनुपत्ति जैसे आकाश भेद में प्रमाण नहीं मिलता प्रमाण से सिद्ध नहीं होता आकाश का भेद जब तक तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती तब तक तो आकाश का भेद मानता है व्यक्ति तटाकाश मठाकाश सारा काश प्रमाण लेकर वास्तविक दृष्टि से जाएगा प्रमाण लेकर वेद सिद्ध तो नहीं होता ठीक किसी प्रकार है आत्मा में भेद सिद्ध तो होता तो कहां से सुख दुखादि भेद आएगा आत्मा में कहां से धर्माधर्म भेद आएगा आत्मा में समझदार ऐसे समझते हैं प्रकृति प्रकृतिया कर्माणी क्रियवाणी सर्व सारे कर्म कोई भी होते हैं प्रकृति से ही होता है प्रकृति माने सीधा प्रकृति नहीं।, नहीं परिणाम महदादि रूप से आकार से परिणत होते होते शरीर आदि आकार में पहुंची हुई अभी उस में गर्व हो रहा है मन बाणी का आकार काल में है प्रकृति कार्य है उस परिणाम होते होते यहां तक तो फोजी हुई प्रकृति है, काम वहां होता है आत्मा में नहीं और आत्मा को क्या सवा? अकर्ता समझता है माने शास्त्र प्रमाण के द्वारा सिद्ध आत्मा कर्ता है करके सिद्ध करता है निर्गुण है अकर्ता है निर्विशेष है से आत्मा को समझता है आकाश के समान जैसे आकाश में भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता वैसे निर्गुण आत्मा में भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता सुखी दुखीपना आत्मा के नहीं है मन के धर्म जब तक आ, आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक मन के साथ उसका है इसलिए सुख दुखादि को अपना धर्म मानता है धर्मा धर्मादि को शनि के साथ में होने से अपना धर्म मान रहा था किन्तु अपना स्वरूप समझ लिया कैसा हूं मैं निर्गुण हूं अकर्ता हूं निर्विशेष हूं स्तृतियों के माध्यम से जब समझा शास्त्र के माध्यम से समझा तब आकाश के समान आत्मा अभेद मानता है जो आत्मा भेद सिद्ध ही नहीं होता कहां से सुख दुखादि को आएंगे उसमें नहीं आ सकते ये कहा है भेदे प्रमाण अनुपत्ति कहा आकाश के समान जो आत्मा है उसमें वेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है अवेद में तो प्रमाण है नियन आसन इत्यादि है अवेद में प्रमाण है भेद में प्रमाण नहीं है शिवम शांतम अद्वैतम आत्म अभेद में तो बहुत सारे प्रमाण हैं श्रुति प्रमाण है वेद सिद्ध करने में प्रमाण नहीं मिलेंगे वेद केवल औपाधिक अवस्था में देख रहे अज्ञानी औपाधिक अवस्था को लेकर के आत्मभेद कल्पना करता है स्थिति है टीका से कहते हैं टीका में प्रकृति शब्द से स्वभाववाचित्व ब्यावर तैयारी प्रकृति का अर्थ कोई स्वभाव कहते हैं जो अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं ना जल क्यों नीचे बहता है उसका स्वभाव है अग्नि क्यों ऊपर की तरफ जलती है जलती है उसका स्वभाव है कहीं भी यही बोलता स्वभाव बोला गुलाब क्यों लाल हो गया उसका स्वभाव है बस एक ही उत्तर है सबका स्वभाव है स्वभाव है अरे कारणवाद को निषेध कर देना ऐसा आजकल प्राय स्वभाववादी बहुत हो चुके हैं मारे कारणों को नहीं मानना हर वस्तु को उसका स्वभाव है वो हो गया गुलाब क्यों लाल है प्रश्न भाव बस ऐसे ऐसा बोल तो स्वभाव का खंडन करते हैं प्रकृति शब्द पर स्वभाव है कोई बोलेगा तो खंडन करते हैं कहा है <coughs> प्रकृति शब्द से स्वभाव बाचित व्यावर्त प्रकृति शब्द करते कहीं स्वभाव अर्थ न कहीं कोई उसकी व्यावृत्ति करते नहीं स्वभाव नहीं कैसे है? भगवतो माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति शब्द करता भगवान की माया है वो त्रिगुणात्मिका है त्रिगुण स्वरूप है स्वभाव नहीं ऐसा है इसलिए कहा माया शब्द से संबित पर्याय तुम प्रत्यह माया शब्द है ना बेहस वरण धातु से संबित बनाया हुआ है सम उपसर्ग है बेह संवरण धातु कोई प्रत्यय लगाया पच्चीसों पी जा संप्रसारण हो गया संप्रकार का इकार बन गया तो बन गया परिरूप कर दिया बन गया संबित संबी बना आगे हर्षोत्त की तुख का आगम कर दिया संबित अच्छादिका इसको यहां व्यावृत्ति कहते नहीं त्रिगुणात्मिका है त्रिकुण स्वरूप है कार्य दिखाई देती है ये कहना है उगता परस कहीं कोई माया है ना यहां प्रकृति शब्द का जो आया, वही यहां प्रकृति शब्द है परस्य शक्ति है परमात्मा की शक्ति है जिस शक्ति विशिष्ट होकर जगत की सृष्टि स्थिति लय के कारण बन जाते हैं जिस शक्ति से हमारे हाथ में जैसे कुछ कर काम करने की शक्ति है जल उठाने की शक्ति है ऐसे परमात्मा की शक्ति है शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं हो पाता शक्तिमान ही काम कर पाएगा जगत की सृष्टि स्थिति लय करने के शक्तिमान होना पड़ता है शक्ति रहित अवस्था पर निर्विशेष अवस्था में कुछ नहीं कर सकता जगत की सृष्टि स्थिति लय करने के ईश्वर रूप में आना होगा वो माया विशिष्ट है उस काल में तो परमात्मा की शक्ति है ये कहा उक्ता जो कही गई जो प्रकृति है परस्य शक्ति माया परमात्मा की शक्ति माया है वो इत्यत्र श्रुति सम्मति वहां अक्षता श्रुति का सम्मति है प्रमाण है वो माया हम तो प्रकृति विद्या माई नं तो माहेश्वरम इत्यादि कहा हुआ है माया को प्रकृति समझो कहा हुआ है वहां कहते हैं मंत्र तया प्रकृति आई बच्चा वो प्रकृति से ही सारे कर्म होते बोल दिया न बोला निषेध कर दिया अन्य से नहीं होता कर्म प्रकृति से होता है तो नान्य ना ना अन्य अन्य शब्द के द्वारा किसका निषेध किया प्रश्न उठता है अन्य केंद्र से क्रियमाणा ने नवंती कर्म अन्य किसी के द्वारा भी कर्म किए हुए नहीं होते हैं किससे किए हुए होते हैं प्रकृति माने प्रकृति सीधा सीधा प्रकृति से नहीं है मोहद आदि आकार से परिणत होते होते शरीर आदि आकार में आ गई प्रकृति इससे होता है काम कर्म तीन प्रकार के कर्म है बांग्मा काय बाघि मन से शरीर से माने बाई से इष्ट अनिष्ट बोलना आदि जो भी है ये कर्म है जैसे पाप पुण्य होगा इष्ट अनिष्ट दो वचन मन से भी शुभुख चिंतन होता है उसे पाप पुण्य बन रहा है शरीर से भी सुभासुभ कर्म होता है तो दो प्रकार के बन जाए पाप पुण्य बन जाए वो स्थिति स्थिति है सारे कर उसका परिणाम सुख दुख आदि भोगना होगा वो तो गुण तो कर्म और वो गुण है तो प्रकृति के द्वारा ही ते हैं हमारे प्रकृति सीधा नहीं परिणत जो प्रकृति है शरीर आदि आकार में आई हुई प्रकृति है मदद आदि रूप से उससे कर्म होते अन्य के द्वारा नहीं जो भी कर्म होते हैं कहा हुआ है नान्यना ना कहा नान्य शब्द से अन्य ना, ना, ना ऐसा निषेध करके क्या कहते हैं जो सांख्य के द्वारा दो माने गए है ना जो प्रधान मानते उससे नहीं होता कर्म भगवान के शक्ति से होती है कर्म वो शक्ति ने मानते स्वतंत्र मानते हैं उसको क्या मानते सांख्य लोग प्रधान को स्वतंत्र मानते हैं पुरुष को तो भोगता बनाना है जो कुछ करे वो करे फल भोगे हाँ। करने वाले दूसरे भोगने वाला दूसरा ऐसा मानते हैं वो किंतु स्वतंत्र मानते उसको यह पराधीन कर दिया ईश्वर के अधीन परमात्मा के अधीन जो माया है त्रिगुनात्म का माया है उसी से कर्म होता है कहा सांख्य को कल्पना जो प्रधान है उसको व्यावृत्ति के लिए नान्य लगाने के लिए एवकार लगा दिया प्रकृतिया एव एवकार यही होता अन्य की व्यावृत्ति करता है यही है नान्यना ये कहा था ना। माने महाराज मोहराधिकारी कारण पर जाता था नान माने, माने क्या बोलना चाहते ठीक है बोलते हैं कद अन्य निषेध्य उगते किम तद निषेध्यम निषेध क्या मान एवकार लगने से नान्य ने बोल दिया अन्य ऐसा बोल दिया वो निषेध क्या है अन्य कौन होगा जो निषेध कर दिया गया किम तत्षेध्यम और निषेध्य क्या है प्रश्न उठा यदि उठ क्या प्रश्न करने पर सांख्या प्रेता प्रधान आख्या प्रकृति जो सांख्य को जो इष्ट है प्रधान नाम की प्रकृति उसके नहीं कर्म क्यों वो स्वतंत्र मानते हैं स्वतंत्र हमारे हाथ की शक्ति स्वतंत्र काम नहीं करती हाथ होने पर काम करेगा बोली यदि हाथ किसी में विशिष्ट होकर काम करती है शक्ति स्वतंत्र नहीं होती है उन्होंने स्वतंत्र मान दिया शांत होने उसकी निवृत्ति के लिए कहा गया कि हाँ ना ये बकार लगा है प्रकृति आई है प्रकृति शब्द कहा था मायाम तो प्रकृति विद्याम के द्वारा ये लेना भगवान की माया को प्रकृति का वो भगवान की माया भगवान का अधीन है उस शक्ति का प्रयोग करना चाहे करे करना चाहे न करे शक्तिमान होता है शक्ति का प्रयोग अपने आधार पर करता है शक्ति स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है भगवान की शक्ति मानते हैं हम और वो स्वतंत्र मानते हैं प्रधान को क्या मानते हैं इसलिए उसी के निषेध के लिए एवकार लगा दिया प्रकृतिया एव एवकार नानदेय ने बोल दिया यही है कैसी प्रकृति है तो कहा कारण कारण कार्य मोहदादि आकार परिणत कहा ऐसी प्रकृति है वो सीधा सीधा प्रकृति से तो कर्म नहीं होता मोहतत्वादी रूप से परिणत होते होते रूप में आगे जो प्रकृति परिणाम होते होते कर्म कर्म होता होता है कहा कहा सब महदादी सर्व प्रकार काम्य निष्द्वादीना प्रकार बाहुल्यम आत्मान उक्त विशेषम य पश्य पूर्व प्रकृति आई वो कर्माणी क्रियवाणी सर्व सर्वस माने सर्व प्रकार ही अर्थ तो हर प्रकार से कर्म कहा से प्रकृति के द्वारा होता है कहा तो क्यों क्या क्या निषिद्ध करम हो निषि कर्म जो भी होता हो ना पाप पुण्य के लिए क्या चाहिए धर्मात्मा बोलते हैं पुण्य कर्म करने वाले को पाप करने वाले पाप करने वाले को पापी बोलते हैं जो भी हो पापात्मा बोलते हैं वो निषिद्ध कर्म करने वाला है दोनों प्रकार के कर्म जो भी होते हैं चाहे काम्य कर्म हो चाहे निषिद्ध कर्म हो दोनों कर्म प्रकृति से ही होता है आत्मा से नहीं आत्मा तो अकर्ता है उनका उन कर्मों का कर्ता ही कहना है, है। निश्चित प्रकार बाहुल्यात प्रकार बहुत होने के कारण सस प्रत्य लगा दिया सर्वशह बोला है अनेक प्रकार से कर्म होते हैं माने काम्य कर्म निषि कर्म नित्य कर्म नैवित्य कर्म क्या क्या कर्म है कितने कर्म है ये यहां प्रकार अनेक होने से सस प्रत्य लगा दिया मूल में प्रकृति प्रति कर्माणी क्रियमाण सर्व सर्व शब्द से सस्प्रा सर्व प्रकार ही का किसी भी प्रकार से यदि कर्म होता है तो प्रकृति से ही होता है आत्मा से नहीं आत्मा करता है ऐसा जो समझता है वही समझदार ही बोलने जा रहे हैं ये सर्व प्रकार ही लिखा हुआ वास्तव्य में तो सर्व प्रकार क्या है तो कहा काम्य तो निश्चित अनेक प्रकार का काम्य कर रहे हैं निश्चित कर्म नित्य कर्म है नैवित्य अनेक प्रकार के कर्म इसलिए मैंने प्रकार में बहुवचन दिया है सर्वस सस प्रत्य बहुत अर्थ को दिखाने के लिए वो लगा लगाया गया है वो सर्व प्रकार अर्थ तो हो जाता प्रकार बहुल्यम और प्रकार बहुलता इसलिए कर्म आने कौन से प्रकार बाहुल हो गया सस लगा दिया वो सच प्रत्यय प्रकार अर्थ में हुआ है आत्मानम उक्त विशेषण तो आत्मा का विशेषण लगा दिया है प्रकृति दि आत्मा को क्या विशेषण अकर्तारम्भ विशेषण है कैसा है यह पिछति ऐसा जो देखता हो जितने भी होते हैं प्रकृति से ही प्रकृति में होते हैं और आत्मा में कोई कर्म नहीं अकर्ता है आत्मा जो समझता है वही समझदार ऐसे उपलब्धि जो करता है वो उपलब्धता है कहा पूर्व के साथ संबंध करेगा सब पश्च्य अयुक्तम पूर्वादि वही देखता है बोलना ठीक नहीं है और भी तो देखते हैं पुनरुक्ति पुनरुक्ति होगी यह पश्चि पहले बोल दी आगे फिर सप्स्थिति बोलना दो दो दो बार बोलना जो देखता है हो गया काम फिर आगे फिर वही देखता है कहने के मतलब पुनरुक्ति है माने वक्ता के पास में कोई शब्द नहीं है इसलिए वही इस उसी को दोहराता रहता है ये पुनरुक्ति है माने पिसा हुआ को पिस्ता पिस्त पेषण बोलते हैं इसको कोई शब्द है नहीं उसी पास बोलने के लिए इसलिए उसी को दोहराता रहेगा या अपश्चती बोल दिया तो फिर सपश्चती बोलने क्या मतलब पुनरुक्ति है ये सब है यह? यह पश्यति ये अयुक्तमश्यति कहना ठीक नहीं पहले अपश्यति बोल दिया है पानम, आ फिर सपश्य अयुक्त है ठीक नहीं है पुनरुक्ति पुनरुक्ति है ऐसे बोलने पर पुनरुक्ति दोष है स परमार्थदर्शी थे वही वास्तविक दृष्टा वही है ये कहना है प्रकृति से सारे कर्म होते हैं आत्मा करता है ऐसे समझता है वास्तविक दृष्टा वही है परमार्थदर्शी वही है बाकी तो भ्रम दृष्ट है ब्रह्म को देखने वाले हैं ब्रह्म भ्रमकालीन ने सब ये कहा आगे आत्मनाम प्रतिदेह समदर्शन समयुक्तम यदि उत्तर से कमाधि हमने जो प्रश्न किया था उसका तो उत्तर नहीं दिया आपने पूर्वाजी बोलते हमने कहा था आत्मनाम प्रति आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न है कोई सुखी है कोई दुखी है कोई धर्म आत्मा कोई ताप आत्मा तो हमने जो प्रश्न उसको ही किया था आपने उसका उत्तर क्या दिया उत्तर तो मिला नहीं हमें ये संख्या है हमारा जो प्रश्न था ना सर्वभतनी इत्यादि में भूतों में विलक्षणता दिखाई थी उसने स्वगुण स्वकर्म गुणकर्म बिलक्षण बोला था उसका उत्तर तो मिला नहीं आप तो और कुछ प्रकृति से कर्मानी बोलने लग गए यही यहां पुर्विका आत्मनाम प्रतिदिन हम भिन्न जब आत्मा प्रत्येक सर्व में भिन्न है किस किसको देखकर करके कि भिन्नत्व सिद्ध हुआ सुख दुख आदि के लिए धर्मा धर्म को लेकर के भिन्नत्व भिन्न तेसु आत्मा उन आत्माओं में समदर्शन में फिर उन आत्मा अनेक आत्मा सिद्ध हो रहे हैं धर्माधर्मा आदि के कारण सुखद होकर फिर वो समदर्शन करना संभव नहीं है आत्मा समान है कहना ठीक नहीं है तो उक्त से हमने जो कहा था पूछा पुछ, था आपसे कह समाधि समाधान क्या हुआ इसका उत्तर क्या हमें नहीं मिला उत्तर शंका कर रहा पूर्वादी तो उत्तर कहते हैं देखो समाधान यह है निर्गुण से अकर्तु निर्विश्य आकाश या सेवा भेद है जैसे आकाश का भेद सिद्ध करना वास्तविक सिद्ध नहीं होता आत्मा आकाश का भेद इस प्रकार आत्मा निर्गुण है अकर्ता है निर्विशेष है उसके भेद में प्रमाण नहीं है भेद मान्य में प्रमाण नहीं है अभेद में प्रमाण है।, है भेद प्रकृतिर विकारांत सांख्यवत पुरुषार्थ अन्य प्रस प्रत प्रकृति और विकार ये दोनों सांख्यवत जैसे सांख्य प्रकृति को पुरुष से पृथक माना हुआ अलग माना हुआ है और उसके जो कार्य है प्रकृति के कार्य उसको भी पुरुष से अलग माना हुआ है द्वैतवाद है वो सत्य है प्रकृति सत्य है और कार्य भी सत्य है जैसे पुरुष उसी प्रकार ये भी जैसे पुरुष वो सत्य मानते हैं इस प्रकार सत्य है अस्तित्ववादी है वो विकार, प्रकृति और प्रकृति का विकार दोनों के दोनों कार्य सांख्यबद्ध जैसे सांख्यों के समान पुरुषाद अन्य प्रसाद हो जैसे सांख्य पुरुष भिन्न मानते हैं प्रकृति और प्रकृति के कार्य को इस प्रकार यहां भी यही प्राप्त हो रहा अभी पुरुष भिन्न है कौन प्रकृति और प्रकृति का कार्य सांख्य के आधार पर अन्यत् मान पुरुष से भिन्न सिद्ध हो प्रशक्ति होने पर खंडन करते प्रत्या खंडन करते नहीं प्रकृति से भिन्न कोई है ही नहीं पुरुष से भिन्न कोई है ही नहीं पुरुष मात्र ही है ये तो केवल अध्यारोप और अपवाद है वेदांत तो विवर्तवाद तो चलता है कुछ नहीं है आरोप करके बहुत कुछ दिखाना फिर सबका समय था एक ही वेदांत विवर्तवाद में चलता है उनका परिणामवाद है और यहां विवर्तवाद है तो सांखियों ने जैसे प्रकृति और प्रकृति के विकार कार्य को पुरुष से भिन्न माना हुआ है वास्तविक माना है सत्य माना हुआ है ऐसा या नहीं है एक कहा नहीं पुनरअि एक कहा पुनरअि तदैव सम्य दर्शन में शब्दांतरण फिर भी आगे भी वही तो संक दर्शन जिसको कहा था माने यह परिस्थिति सपरिस्थिति उसी को ये शब्दांतरण शब्द बदल करके उसी का विस्तार कर दे सम्य दर्शन का ही विस्तार करते देखो एक ही तत्व है अनेक हाई ना प्रकृति है तो प्रकृति का ये कल्पना अज्ञानकालीन कल्पना सारी एक में ही सारे के सारे समेट जाना और एक से ही अनेक हो जाना विवर्तवाद की चर्चा है परिणाम नहीं है सांखे लोग परिणामवादी हैं और वेदांति जो होते हैं विवर्तवादी होते हैं न होता हुआ भाषणा विवर्त होता है रज्जु में सर्प विवर्त है रज्जु बिगड़ करके नहीं बनते बनता सर्प रज्जु जो कहते हैं अपने स्वरूप पे है किन्तु अज्ञान के कारण आपकी मैंने वृत्ति वक्त मैंने बिगड़ गई है वहां आपकी वृत्ति बिगड़ी हुई है रज्जु बिगड़ी हुई नहीं है मनोवृत्ति बदल गई अज्ञान के कारण भ्रांति भ्रांत हो गया आप भ्रांत हो गया भ्रांति आ गए आप कुछ को कुछ मान दिया आपने तो मानने से वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता वस्तु होना चाहिए एक बात सच्चदार आत्मा है ही सिद्ध कर रहा है अध्यारोक और अपवाद ये दो युक्ति दिखाई दे रही है उसी समय दर्शन का ये शब्दांत के द्वारा अन्य शब्दों के द्वारा विस्तार करते हैं फिर समय दर्शन में प्रकृति से सारे कर्म होते हैं अध्यारोप काल में जो भी होते हैं प्रकृति में आरोप है और अपवाद काल में आत्ममात्र होता है अकर्ता आत्मा को देखता है वही समय दर्शन है यथार्थ ज्ञान है उसी को शब्द अन्य शब्दों द्वारा विस्तार करते उसी का यदा यदा यदा भावं भावं भावं तदा तदा तदा तदा विस्तारं विस्तारं यूत पृथ्भ तस्य बाबत त्वल तो है ना तोतल के सामने भाव भावी भाव शब्द ही रख दिया पृथक तो बोलो चाहे पृथक भाव बोलो एक ही बात है अलग अलग बना जब मैं विवर्त काल में अध्यारोप काल में जो भूत नाना प्रकार के देख रहे थे देख रहे थे आरोपित काल में अब एक अस्तम अनुपस्थिति एक ही में स्थित समझता है जब मानी एक ही है अपवाद करके देख रहा है जो भूत नए भूत के अधिष्ठान मात्र सिद्ध है समझता है ऐसा समझता है जैसे कोई व्यक्ति प्रात काल कहीं जा रहा था मिट्टी का ढेला देखा बड़ा ढेला देखा लौट के आता है शाम को बहुत बर्तन बने हुए वहां बर्तन पाता है तो क्या समझता है वो पूर्व में जो देखा प्रात काल जो मैंने मिट्टी देखी वही मिट्टी है सारी समझदार व्यक्ति समझेगा घटप घट सराब आदि को भिन्न नहीं समझता ठीक इस प्रकार जब जब ऐसी स्थिति होगी साधक की उस स्थिति में पहुंचता है यदा तदा आएगा उसी काल में ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा कहना है ब्रह्म संपत्ति तदा है जिस स्थिति जिस काल में ऐसी स्थिति बनती हो ऐसे विचारधारा में व्यक्ति पहुंचा हो भूत पृथक भावम जो भूतों में जो पृथक भाव पृथक पना भिन्न भिन्न पना है छोटे बड़े पना जो भी देखते हैं नाना प्रकार के ओरिया भाषा रहे नाना प्रकार के शरीरारी भाषा रहे पृथक भाव एकस्तम एकस्व एक तिस्थति एकस्व एक ही में अनुपस्थिति अनुमाने शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात देखता है सीधा सीधा नहीं देख सकता क्या इस इस जन्म में शास्त्र आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ी हो किसी को पूर्व जन्म हाँ। आचार्य के माध्यम से शास्त्र सुना तभी समझा उसने कि एक आत्मा से विस्तार है एक ही आत्मा में ये सबके सब है एक आना है एक स्तंभ एकस्म स्थितम एक स्तंभ एक स्थित अनुपष्य शास्त्र आचार्य के माध्यम से जब समझता है तथा उसी उसी जो एक था एक वहीं से विस्तार समझता है अध्यारोप काल में कल्पना काल में वहीं से आरोप सम, अध्यारोप समझता है वहीं से विस्तार है और वही एक ही वास्तव में एक ही है ऐसा समझता हो ज्ञान काल में एक ही दिखता है और अज्ञान काल में वहीं से बाहर निकला क्यों संसार है करके मान्यता है अज्ञानी के मन में वास्तविक है सत्य है मान्यता है तो एकदम एकाएक असत कहेंगे तो मानने वाला नहीं होगा कैसे असत मानेगा वो तो उसको समझाने का सत्य है भाई उसको उसकी बातों को मानकर फिर समझो कारण के बिना कार्य नहीं होता और कारण ढूंढना ये कहां से आया ये, ये सत्य है तो कारण क्या कार, किस कारण से पैदा हुआ तो ढूंढते ढूंढते ढूंढते जाते जाते परम कारण वही अंतिम स्थित हो जाता है वहीं से है बर्फ जल से ही बनना है जल में लीन होना है मैंने जब सूर्य के ताप से जब पिघलेगा तो क्या बनेगा जली होना है उसका जली था जली है जली होना है इसे समझता है और जब उपाधि लग गई शीततारू की उपाधि लग गई ठंडी उसके वजह से मैं कड़क हो गया और है वो वास्तविक दृष्टि जली है वहां तो बर्फ नाम पास तो नहीं रहेगा उस दृष्टि में जाने पर कल्पना समझता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी है जिस काल में जिस स्थिति में पृथक भाव मान पृथक तम नाना प्रकार तो नाना प्रकार जगत है एक स्तंभ अनुपस्थित जिस काल में एक ही में स्थिति दिखता नाना प्रकार की जो अभी कल्पना काल के जगत है उसको एक ही में दिखता है मानी यह है अपवाद काल क्या काल है अपवाद में जाता है कारण भाव में पहुंचता है तो तथय जहां पर एक भी स्थित थे वहीं से विस्तार समझता है उत्पत्ति काल में जगत की कल्पना काल में वहीं से उत्पत्ति समझता है सारे भूतों की ने वहीं से जहां एक थे वहीं से विस्तार तथा ब्रह्म संपद्य का ब्रह्म ब्रह्मिक प्रकार पद्धत प्राप्त थे प्राप्त करता है वो उसी काल में ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है वो जिस काल में संपूर्ण भूतों को पृथक भाव जो नाना तो दिखने वाले भूत को एक में देखता अरे इससे कुछ नहीं है जैसे इतना बड़ा वृक्ष है बीज से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बीज ही है ऐसा समझता हो जाओ और फिर कल्पना काल में वृक्ष समझना उसको यह आरोप काल और अबवाद काल होगा बीज रूपये पहुंचना तो जिस बीज से वृक्ष दिखा उसी बीज में ले जाकर समापन करना ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो बीज वृक्ष का मूल कारण बीज दिखता है किसी प्रकार जब समझता हो अध्यारोप अपवाद लगा करके कल्पना काल में अध्यारोप है आरोप किया गया वास्तव में है ही नहीं और वास्तविक कोई एक ही रहना अपवाद का इस रूप में जब पहुंचता है ब्रह्म संपत्ति थे तदा कहा उस काल में वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है पहले भाव में था भावना बदल गई मेरे से अतिरिक्त कोई है ही नहीं ऐसा समझता है नहीं हूं ये कहा मानी जीवत्व तो भाव उसी काल में समाप्त हो जाता उसका ब्रह्म तो भाव में जाता है मैं ब्रह्म हूं इस भाव ने पहुंचता उस काल में कहा है यदा मन यशन काल जिस काल में होगा एक में स्थित देखता और एक से ही निकला हुआ देखना मानी अध्यारोप और विवाद दोनों दिखता हो यदा मन काले भूत पृथक भावम भूतान पृथक भावम पृथकम पृथक भाव ने भूतों का जो पृथक भाव है वो तो पृथक तो है एक स्थम आत्मनि आत्म नहीं खितम एक एक ही आत्मा में स्थित दिखता जिसको जिस काल में आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है आत्मा ही है ऐसा समझता हो जो व्यक्ति यह है अपवाद का, भूत की सत्ता का अपलाप कर दिया आत्मा भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं समझा अनुपस्थिति कब देखता है यह अनुपसर्ग लगाया हुआ है माने शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात माने शास्त्र सीधा नहीं बोलता है आचार्य के मुख से बोलता है तो दोनों शास्त्र भी चाहिए आचार्य चाहिए उसको समझाने के लिए चाहिए आचार्य ने कहा अनुपस्थिति तो अनुकोपार का अर्थ होता है आचार्य उपदेश अनुपस्थिति तो, तो मत मे जानकर यह अर्थ होगा शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ऐसा समझकर आत्मा नहीं सब कुछ आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है अपवाद को समझता है आगे अध्यारोप होगा आत्मा प्रत्यक्ष तो है आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से जब देखता है कैसा आत्मा ही समानता है ये सब कुछ आत्मा ही है हमारे क्या है यहाँ बाघ समान अधिकार है ये सब कुछ को बाध करना आत्मा को रखना आत्मा ही इदम सर्वम ये सब सर्व कुछ नाम रूप आत्मा आत्मा ही है मैंने बाध करना है जगत का बाद आत्मा को बचाना ये है बाघ समानाधिकार बोलते इसको ये दम नहीं रहेगा उसका काल में जैसे रात्रि में किसी व्यक्ति को ठूठ में चोर बुद्धि हो गई थी चोर बुद्धि प्रकाश हो गया प्रातकाल हो गया डर रहा था चोर करके अब प्रकाश आने पर दिखता उसको अरे चौरस थाणु बोलता अरे मैं चोर जिसको चोर समझ रहा था चोर नहीं हो ठूठ है अपवाद पहले जो देखा जो मैंने अनुभूत हुआ उसको बाद अपवाद करना चौरस थाणु अरे चोर नहीं हो तो ठूंठ है मेरी भ्रांति हो गई थी ठूं में चोर बुद्धि हो गई थी जैसे मैं भयभीत था चोर नहीं ठूट इस प्रकार इदम सर्वम जो इधम को सत्य रूप से लिया था इधम सर्वम आत्मा एवं आत्मा भी सर्वम ये बुद्धि में पहुंचता है जिस काल में ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है मैंने कल्पना हो रही थी अज्ञान के कारण मेरी कल्पना थी जगत ये सब कुछ आत्मा ही है ये विवर्धवाद में हो सकता है परिणाम बाद में हो नहीं सकता विभक्त है आत्मव एव इदम सर्व इदम जगत सर्वम जगत आत्मा एव आत्मा ही है ऐसी बुद्धि में जिस काल में पहुंचता है बने अपवाद काल में पहुंचता है उसे आत्मभाव मात्र बचाता है और ततव जो विस्तार हम फिर उसी से विस्तार मानता है ज्ञान काल में क्या मानता है उसी से विस्तार है उसी के विस्तार उसी से निकला हुआ है जगत कल्पना काल में भास रहा है जगत उसी से उसी में भास भाषा क्यों अधिशान में भाषा है कल्पित वस्तु को ततव विस्तार माना ततव तस्माद उसी से ही जिसमें यह जगत एक दिखा था उसी से विस्तार मानी उत्पत्ति विकासम विस्तार का उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति विकास होना देखा जाता है उसी से ही देखा जाता है क्यों छंद में आया है आत्मतः प्राण आया प्राण कहां से आया आत्मा से आया आत्मा तो तहसील प्रत्यांत है पंचमी अर्थ में आत्मतः प्राण यह प्राण आत्मा से निकला हुआ है ये क्या है आरोप काल है क्या काल है अध्यारोप काल की बात है आत्मता आशा आशा उन्हें दिशा नहीं देते भी इसी से है किस आत्मा से ही है आत्मतः स्मर जो स्मरण होता है वो भी आत्मा से ही होता है आत्मता आकाश आकाश आदि पंचभूति भी आत्मा से ही होता है आत्मतः ये पंचभूतों की चर्चा है आत्मा से तेज की उत्पत्ति है तो आप जल भी आत्मा से ही होता है आत्मता आविर्भाव तिरुभाव जो भी उत्पत्ति और लय जो होना आत्मा से बना है उत्पत्ति भी आत्मा से ही है और लय भी आत्मा में ही आया आत्मा तो अन्नम और अन्न भी आत्मा से ही होता है इत्यादि छात्रों के में ये भी बात है पहली बार भी शांतों में था आत्मा सर्वम ये भी वही है एवं आदि प्रकार इस प्रकार है इस स्तियों के द्वारा विस्तारम विस्तार को होता है आत्मा से ही सब कुछ होता है करके बोल रहा या। बोल है यार बोल रही श्रुति तो उसी से ही सारे विस्तार को जो देखता है राजपति जब देखता हो आत्मा में ही सब देखता हो आत्मा से ही सब देखता हो आत्मा में ही सब देखता हो अपवाद काल और आत्मा से ही जब देखता हो अध्यारूप काल जो कुछ हुआ आत्मा से ही हुआ सृष्टिकाल में और लय काल में आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी मैंने बीज से अतिरिक्त तो वृक्षादि नहीं होते हैं बने हैं तो बीज ही बने हैं अत्यारोप का और आरोप ढूंढते जाएं के कारण तो बीज ही मिलना उसका कारण बुद्धि में जान पर कार्य बुद्धि यही है, ये भी वर्त है आत्म ये एवं आदि प्रकार है विस्तारम यदापति जो विस्तार मैंने अध्यारोप जो जानता है पहले अपवाद दिखाया यदा भूत पृथक भाव हम एकस्तम अनुपस्थिति अपवाद को दिखाया और आगे तथा ही वे उसी आत्मा से विस्तार देखता है जिसको जगत यदा जिस काल में ऐसा जानता है व्यक्ति समझता है ब्रह्म सम्पत्ति थे तथा तो उस काल में ब्रह्म भाव में पहुंच जाता है, है। कहां पहुंचेगा माने जीवत्व तो भाव समाप्त तो करके ब्रह्मत्व तो भाव में होता है वो ब्रह्म सम्पत्ति तो ब्रह्म ही वह आता है ब्रह्म ही हो जाता है उस काल में ल में अपने को अलग नहीं मान सकता तथा मैं तस्मिन काल उस काल में जब यह अध्यारोप अपवाद लगा करके देखता है उस काल की बात है मैं जगत कल्पना वेदांत तो मत पे मैंने शंकराचार्य जी के मत पे जगत कल्पना है अन्य जगत को सत्य मानते हैं वैष्णवाचार्य सत्य मानते हैं जगत उत्तरिते होते जीव भी सत्य है जगत भी सत्य है ईश्वर भी सत्य है वो निर्विशेष में जाते सब विशेषता की रहते हैं हम लोग किन्तु शंकराचार्य के मत जगत विवर्त है कल्पना है तभी सिद्ध हो पाएगा नयनानादि कि जरादि श्रुति तभी कर पाएंगे शिवम शांतम अद्वैतम श्रुति जब अद्यारोह अववाद लगाने पर ही उच्चता हो पाएगी अद्वैत तभी सिद्ध होगा श्रुति में है एक आदा एक आ टीकाश नहीं है उपदेश जनितम प्रत्यक्ष दर्शन अनुपदेश शास्त्र के माध्यम से बोलने वाला जो उपदेश करने वाला आचार्य उनके द्वारा उत्पन्न जो संवेद दर्शन क्या है संवेद दर्शन होगा यही है उपदेश जनितम उपदेश से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष दर्शन जो प्रत्यक्ष अनुभव है माने ब्रह्म से ही होना है ब्रह्म ही एक होना है ब्रह्म से उत्पत्ति होना है अनुभवी अनुवाद करते हैं आत्मा ही वेदम सर्व यह सब कुछ आत्मा ही तो है कब बोल सकता है शास्त्र गुरु के माध्यम से पढ़ा हो तब यह धारणा ला सकता है अपने अपने ला सकता भूतानाम विकाराणाम नानात्म पृथक भूतान पृथक माने क्या है नाना यही है। भूताना मान कार्य वर्ग अनेक है जगत अनेक प्रकार के हैं नानातम प्रकृतिया प्रकृति के सहित जगत को आत्ममात्रतया प्रलीनम पश्यती आत्ममात्र रूप से लीन हो गए अब रहे नहीं कुछ ऐसा देखता है अब अपवाद काल में क्या देखता है अपवाद काल में। जो भूत है विकार प्रकृतिक विकार और प्रकृति सहित कार्य करेगा आत्मा मात्र आत्मा से अतिरिक्त नहीं है ऐसा समझता है अपवाद काल में एकस्तम अनुपस्थिति का एक ही स्थिति देखता है नहीं भूत पृथक सत, सत्या प्रकृता प्रकृति के होने पर भूत पृथकत्व प्र, केवल परस्मिन विलाप नब तक प्रकृति जिंदगी जीवित रहेगी तब तक ये भूतों के Osionfish. नाना प्रकार के भूतों के आत्मा में एक करना संभव नहीं है क्योंकि प्रकृति तो प्रसव होता रहेगा भूत को पैदा करती रहेगी कहाँ एक सिद्ध हो पाएगा सत्याव प्रकृतों का प्रकृति के होने पर यदि प्रकृति जीवित रह जाए तो भूत के पृथक तो सिद्ध मानी आत्मा में एक सिद्ध नहीं कर सकते क्यों प्रकृति जीवित है भूत दिखाती रहेगी वो प्रकृति के सहित इसलिए कहा भाषण ठीक है भी भी कहा था भूता विकास नानात्म प्रकृतियासा प्रकृति सहित आत्मा मात्र है प्रलम्बर जिस काल केवल भूत पात्र के आत्मा में लीन नहीं कर सकते जब तक प्रकृति जीवित हो तब तक नाना प्रकार के भूतों के आत्मा में विलीन कर ही नहीं सकते उसके कारण करना पड़ेगा यही सत्या प्रकृत प्रकृति के रहते रहते भूत पृथकम केवल के एक पर विपित न सक्य थे केवल परमात्मा परमात्मा में बिलापन नहीं किया जाता लय नहीं किया जा सकता है प्रकृति जीवित रहते रहते इसलिए प्रकृति साफ बोला हुआ है परिपूर्णात् आत्मा एवं प्रकृत्या विशेषांतर से स्वरूप लाभम उपलब्ध है तमात्रता पश्चिम तीर्थम परिपूर्ण आत्मा आत्मा को ही देखता है उसका अलग क्या देखता है एक ही आत्मा को देखता है परिपूर्ण आत्मा एवं परिपूर्ण आत्मा को ही प्रकृति विशेषांतर से स्वरूप लाभ उपलब्ध है प्रकृति आदि जो विशेषतांतर है उस विशेष से भिन्न है आत्मा स्वरूप सब स्वरूप लाभ प्राप्त कर तन मात्रता पश्यती प्रकृति के सहित जितने भी कार्य वर्ग है आत्मा मात्र को देखता है वो यही आता है तथय जो विस्तार आगे फिर वही एक देखता था वहीं से विस्तार देखता है मान सृष्टि काल में वहीं से हुए लय काल में वहीं एक आए ऐसा समझ रहा है तथे विस्तार में क्या उपतमय विस्तारम्य पश्चिट है उसी को कहा गया जो विस्तार है ना तथे जो विस्तार ब्रह्म सम्पत्ति है तथा कहा श्रुति के सहारा से इसको स्पष्ट करता आत्म तो है आत्मतः प्राण है इत्यादि अरे बाबा आत्मा से ही बनाए प्राणा उपा, उपादान आत्मा कोई दिखाया वहां क्या दिखाया विवर्त तो पाला कौन सा उपादान परिणाम नहीं आत्मा ज्यो का त्योहे जगत दिखना प्राधिभाषना चाहों का त्यो है सर्प भाषना ये विवर्त दूध का दही बनना परिणाम है और पूरा दूध नहीं हो सकता दूध की सिद्धि नहीं कर पाएंगे जब दही बनने के बाद क्या दही बनने दूध बन नहीं सकता वो परिणाम सांख्यों का ऐसा मत होता है वेदांतियों का मत होता है विवर्तवाद, आत्मा उपादान है आत्मा से ही जगत होना है अज्ञान काल में मान जगत है, है नहीं कल्पना होनी है ये विवक्त है ये आत्माद अपरा तैयार है तदा ब्रह्म संपत्ति तदा कहा हुआ है जब आत्मा में ही एक देखता है अपवाद काल में और कब कब शास्त्राचार्य दोनों के सम मान दोनों को माध्यम से जानता है ऐसा समझता है केवल मनमाना रंग से नहीं समझता शास्त्र के उपदेश जो आचार्य होंगे शास्त्र के माध्यम से बोलने वाले आचार्य होंगे उनसे जब श्रवण करता है जानता है समझता है तभी वो निश्चय कर पाता है ब्रह्म संपत्ति नाम ब्रह्म संपादन करना माने क्या है okay. पूर्णत्व अभिव्यक्ति पूर्णत्व अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होना अपने को व्यापक रूप से प्राप्त होना अभी परिचन्न रूप में है देहादि उपाधि के कारण ये प्रकृति के कार्य हैं आत्मा से पृथक नहीं है समझेगा तो आत्मा को परिपूर्णता दिखता है व्यापकता दिखती है वास्ती है यही है ब्रह्म संपत्ति माने स्वयं को तो व्यापक रूप में पहुंचाना परिच्छन भाव को परित्याग करके पूर्णत्व अभिव्यक्ति हाँ ब्रह्म संपत्ति बने प्राप्ति यही है उपलब्धि अपूर्णत्व हेतु तो सर्वस्व आत्मशास्त्र कृतत्वाध है अपूर्णत्व के, के हेतु से अज्ञान अज्ञान के कार्य होता है विकार जितने अज्ञान के विकार प्रकृति के विकार और प्रकृति सब के सब आत्ममात्र हो गए उस काल में क्या हो गए जो अपूर्णत्व के कारण थे जब शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात को क्या दिखने लगा आत्ममात्र दिखने लगा में इत्यादि सर्विश्री पढ़ा तो ऐसी स्थिति हो जाती है तो अपूर्णत्व के कारण से प्रकृति और प्रकृति का कार्य भूत पृथक भाव जो भी थे आत्ममात्र भाषता है कब शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात पहले नहीं ऐसा होने से कहा ब्रह्म इत्यादि शब्दों ने कहा था ब्रह्म भगवती आया है ब्रह्म संबद्ध उस काल में ब्रह्म ही हो जाता है वो तस्वीन काल ही एक तरफ कहा था टीका मगत में ज्ञान समकाला एवं मुक्ति मुक्ति कोई कालांतर नहीं ज्ञान के उदय होना और मुक्ति के उपलब्धि होना एक काल में है जैसे माने अंधकार का नाश होना सूर्य के उदय होना समकाल में है इसमें मौका तो नहीं पाएगा सूर्य के उदय होने पर भी अंधकार रह गया तो फिर नाश नहीं कर सका और पहले अंधकार नष्ट हो गया तो सूर्य की आवश्यकता नहीं समकाल होता है सूर्य के उदय और अंधकार नाश ठीक इस प्रकार यहां भी जब ऐसा जो समझता है जिस अवस्था में उसी अवस्था में ब्रह्मा बाबा की उपलब्धि होती उसकी ये कहना है आगे ठीक है कहते हैं समय हो गया फिर कर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण देवा वशिष्टते